रूपम परिणाम गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति मिलेगा गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति का वर्णन परिणाम क्रम तो आया था ना बस्ती गुणों के, के परिणाम क्रम की समाप्ति धर्म में समाधि का उदय होता है ना तब कृतार्थ तो हुए गुणों के परिणाम क्रम समाप्त हो जाता है कि जो कुण है ये इंद्री विषय रूप में परिणत होकर के पुरुष के समक्ष होते हैं तो, हो तो मुक्त के लिए गुणों का परिणाम नहीं होगा और बत्तीसवे में इसका वर्णन आया था परिणामक क्रम का और आ हाँ, हाँ सही है जल्द परिणामक्रम का परिणाम क्रम की समाप्ति से ज्ञान होता है, है। और तेतीसवे के भाषण में ऐसा था अस्थि क्या था गुणानाम परिणामक क्रम समाप्ति कहाँ पर था हाँ अर्थ अस्थ संसार से स्थितिया गुणेश वर्तमान से अस्थि क्रम समाप्ति होगा अब संसार के क्रम की समाप्ति की बात आई थी यहाँ तो वही संसार के क्रम की समाप्ति मतलब क्या है गुणों के परिणामक क्रम की समाप्ति है तो क्या था कि जो विवेक किसको विवेक ख्या हो गई है कृष्णा रित हो गया है उसके लिए गुणों का परिणाम नहीं होगा परिणामक क्रम समाप्त हो जाएगा दूसरे के लिए बना रहेगा यही था ना अच्छा चलो जी लगाइए ये कहाँ का भक्त निकला रहा था क्या ये सूत्र हाँ पुरुषार्थ से रहित पुरुष पुरुषार्थ से रहित पुरुषार्थ क्या है पुरुष जिसको चाहता है उसे पुरुषार्थ कहते है पुरुषार्थ पुरुष के द्वारा जो चाह जाता है उसे कहते हैं पुरुषार्थ पुरुष किसको चाहता है भोग और अपवर्ग को तो भोग और अपवर्ग होते हैं पुरुषार्थ कहे जाते हैं कहे जाते हैं। तो पुरुषार्थ कौन कहता है और को करने वाला कौन है? गुनी को है गुण। बुद्धि करते हैं। बुद्धि भी गुणात्मा से गुण है तो तो पुरुषार्थ को संपन्न कौन करेंगे गुण तो इसका तो हो जाएगा भोग तथा के रूप पुरुषार्थ को संपन्न करने वाले या भोग तथा अपवर्ग को संपन्न कर चुके तो जिसका क्या है कि विवेक ख्या हो गई है ना जिसको विवेक ख्या हो गई और ये सब कुछ हो गया निर्विकल हो गया तो उसका क्या हुआ कि भोग और उपवर्ग दोनों हो गए ना हम दोनों हो गए तो भोग और अपवर्ग को संपन्न कर चुके भोग और अकवर्ग को संपन्न कर चुके मतलब भोग और अकवर्ग को वो कर चुके हैं पूरा भोग और उपवर्ग को सम्पन्न कर चुके कौन गुण तो आज ये जो गुणा नाम आएगा तो गुणा नाम का विशेषण है कृत भोगाप वर्ग नाम गुणा नाम का क्या विशेषण है कृत भोगाप वर्ग नाम भोग तथा अपवर्ग को सम्पन्न कर चुके कौन भोग तथा अपवर्ग को सम्पन्न कर चुके और जब भोग और रुपर्ग को संपन्न कर चुके तब कोई पुरुषार्थ बचा के लिए इसलिए ये पुरुषार्थ से सुन्न हो गए पुरुषार्थ से रही हो गए कौन पुरुषार्थ रहित हो गए भोग तथा संपन्न कर चुके तथा पुरुषार्थ से रही थी कौन अच्छा तो दोनों के दो विशेषण गए ना तीसरा और है कार्य कारणात्मना कार्य कारणात्म नाम कार्य तथा कारण रूप में विद्यमान कार्य तथा कारण रूप में विद्यमान मान लीजिए कि भूत तो जो है ये भौतिक प्रपंच भूतों से क्या बनेगा भौतिक कार्य तो भौतिक कार्य भौतिक जगत क्या हो जाएगा कार्य भौतिक जगत हो गया कार्य अब इसका कारण क्या हो जाएगा भूत भूत और भूतों के प्रति कारण क्या हो जाएगी तन्मात्राएत हो जाएगा कार्य और तन्मात्रा कारण किसका भूतों का भूत और तन्मात्रा अहंकार की प्रति अहंकार से हुई है तो अहंकार की वृष्टि में क्या हो जाएगी कार्य और अहंकार क्या हो जाएगा अहंकार कारण बना लेकिन बुद्धि के प्रति अहंकार क्या होगा कार्य तो है बुद्धि के प्रति कार्य हो जाएगा और बुद्धि कारण हुई अहंकार के प्रति किंतु वो अव्यक्त व्यक्ति प्रधान के प्रति क्या हो जाएगी तो कार्य तथा कारण रूप में है न कार्य और कारण रूप में जिमान गुर है पंक्ति लगाएंगे भोग तथा अफवर को सम्पन्न कर चुकने वाले पुरुषार्थ से रहित तथा कार्य और कारण रूप में विद्यमान भोग तथा अफवर को संपन्न कर चुकने वाले पुरुषार्थ से रहित कार्य और कारण रूप में विद्यमान गुणों का जो प्रति प्रसव है या गुणों का जो अव्यक्त में व्यय होना है अव्यक्त में मान लीजिए कि किसी की विवेक ख्या हो गयी वगैरह कर जितना करना था कर लिया विवेक खाति ऐसी मुक्ति तो हो जाती है न अब यदि निर्वकल्पक में कोई पूछना चाहता है तो निर्दल्पक सामाजिक को छेड़ करती है सही मानती है तो अब जब सब कुछ हो गया तो उसके योगी का जो शरीर इंद्री है ये शरीर इंद्री भी गुणों का कार्य है ना तो रूप में परिणत ये जो गुण है इन गुणों का लय किसमें हो जाएगा करण में लय हो जाएगा तो पंचभूतों का दे है तो भूत इसमें ये भौतिक पदार्थ है ना दे पंचभूतों का भूतों में जाएगा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में अपना अपना अंश मिल जाएगा शरीर का और भूत किसमें जाएंगे भूतों का हो जाएगा तनवात्रा में और तनवात्रा और इंद्री इन दोनों का लय किसमें हो जाएगा अहंकार में अहंकार का हो जाएगा महात्म का लय हो जाएगा है ना तो कार्य कारण रूप में विद्यमान जो इंद्री उसकी है सबका क्या हो जाएगा कार्य रूप में विद्यमान जो गुण है उन सभी गुणों का दिल हो जाएगा शुक्र शरीर भी हो तो तो जाएगा तो ये ध्यान देना में आया था कर्ण कितने त्रियोद महात अहंकार है ना इनको अंताकरण इंद्रिया एकादश है योग सिद्धांत के अनुसार उपकरण खेरा है महात और अहंकार ये चित्ती अवस्था को लेकर के महात अहंकार नाम नहीं है प्रकृति से महात्पन्न हुआ है ना कर ऐसा अहंकार भी जो है का का है तो कार कारण रूप में विद्यमान जो देता व्यक्ति उनका खेत में पठान में बताइए यही कई यही क्या है कई ये छुट्टी होगी आत्मा बच जाएगा यही केवल आत्मा जी तो रहती है अब स्पटिक कैसी होती है स्वच्छ जब आप उस उपाधि होने पर वो ऐसी प्रतीत होती है रक्त उपाधि के हट जाने पर रक्त प्रतीत होगी तो ये आत्मा तो ऐसी मुक्त है ये उपाधि के कारण ही उसमें क्या हो। है कि सूक्ष्मी प्रतीक होते हैं उपाधि निर्ित होती बात है ना ऐसा तो ये बताते हैं योगशास्त्र की प्रक्रिया क्या है व्यवहारिक है और विज्ञान सम्मत है विज्ञान सम्मत प्रक्रिया है पुरुषार्थ तो देखिए लगाइए भाष्य भोग तथा अपबर को संपन्न कर चुके तथा भोग तथा अकबर को संपन्न कर चुके पुरुषार्थ पुरुषात ऐसी है भोग तथा अपबर को सम्पन्न कर चुके पुरुषार्थ से रहते कार्य तथा कारण रूप में विद्यमान गुणों का जो प्रधान वे लय होना है किसमें लय होना है गुणों का जो प्रधान में लय होना है वह कैवल्य है क्या है ये भाष्य बताया ना मैंने ये इतने सूत्र का अंश देखो पुरुषार्थ शून्य नाम गुणान कैबल्यम गुणा गुणा गुणा गुण। इसका हो गया पुरुषार्थ शून्य नाम जो है ना ये पुरुषार्थ से रही पे गुणों का अव्य में लय होना कैबल्य है पुरुषार्थ शून्य नाम का विशेषण एक लगाया भाषण में एक नाम है गुणानाम है ना? न तो गुणा नाम नहीं गुणा का एक विशेषण दिया क्या सूत्र में पुरुषार्थ शून्य ना। नाम और से पुरुषार्थ का भी विशेषण कौन होगा सिद्ध वर्ग नाम शून्य कौन से गुण होंगे जो भोग और भो भो को संपन्न कर, कर तो संपन्न कर चुके भोग और वर्ग को संपन्न कर चुके नहीं गुणों का है, है ना और गुणों का एक विशेषण बना दिया कार्य तार कारण रूप में विद्यमान इस रूप में विद्यमान गुण को में का जो है या गुणों का जो प्रधान मिले है का का कि, कि, कितने नाम इस को अब क्या बच्चा स्वरूप प्रतिष्ठा हुआ कितना बचा इसको घात्र केल कैसे किसी शक्ति स्वरूप में स्थिति वाली है ना अपने स्वरूप में स्थिति वाली उपाधि के संबंध से क्या है उपाधि की मुक्ति को प्रति होती है ऐसा तो स्वरूप में स्थिति वाली किल है यह से होता है ना पर अध्ययन करके इस कार्थ लगाना पड़ेगा तो ये सारे लगाना अच्छा रहेगा स्वरूप प्रतिष्ठा है ना जब उपाधि निवृत्त हो गई थे तो आत्मा किसमें स्थित इस है स्वरूप में स्थित है स्वरूप प्रतिष्ठा कर जब स्वरूप में स्थिति है स्वरूप में स्थिति पुनः बुद्धि तत्व अनवि संबंधात् इतना जो है अध्ययन किया हुआ है ना का लगाने के लिए इतने किया है, सत्वा ना ना अब इसको तो में से पुरुष, पुरुष का इसनेुनर्बाइय प्रतिष्ठा कैसे का पुनर्बुद्धि सत्व के साथ संबंध न होने के कारण भाई एक बार क्या योगी की उपाधि निर्मित हो गई इंद्री अब उसको तो विवेक हो गया है ज्ञान हो गया है तो पुनः उसका बुद्धि के साथ संबंध होगा अंताग्रण उपाधि के साथ बुद्धि के साथ पुनः संबंध होगा तो पुरुष का पुनः पुनः मतलब बाद में कब एक बार उपाधिट होने के बाद बुद्धि सत्य के साथ संबंध न होने के कारण स्वरूप में स्थिति स्वरूप में अच्छा बात इस मत में स्वरूप प्रतिष्ठा का अर्थ कर रहे हैं पुरुष का पुनः बुद्धि सत्व के साथ संबंध न होने के कारण चिटी शक्ति केवल ही रह जाती है यह का का का हुआ हुआ सुनो पुरुष पुनः बुद्धि सत्व के साथ संबंध न होने के कारण केवल चिटी शक्ति ही रह जाती है केवल शक्ति हाँ अब ध्यान देंगे तो सुप्रतिष्ठा वीटी शक्ति व का मतलब अथवा तो एक बार कई बल्य क्या बताया गुणा पुरुष नाम गुणा नाम प्रति प्रथवा केवल ये हुआ ना कईवल के केवल का, का दूसरा लक्षण है क्या स्वरूप दिशा की शक्ति केवल चिटी शक्ति ही रह जाती है तस्या से क्या लेना है चिटी शक्ति क्या लेना है तो अध्याय किया स्वीट लगाने के लिए मतलब कौन है चेतन रूप शक्ति मतलब पुरुष किसी शक्ति का जैसे अर्थात पुरुष का या पुरुष का सदा वैसे ही स्थित रहना केवल वैसे ही स्थित रहना केवल है कैसे स्थित रहना अपने से स्थित है ना पुरुष का सदा वैसे ही स्थित रहना केवल है या पुरुष का, का सदा अपने रूप से ही स्थित रहना केवल है बुद्धि उपाधि के कारण क्या है की बुद्धि की के आकार का प्रतीत होता है अपने रूप में भी नहीं पाता उपाधि उपाधि अविवेक के कारण क्या है बुद्धि के बुद्धि के आकार का प्रतीक होता है तो मतलब का प्रत्यादा सत्य का सदा वैसे ही रहना मतलब अपने स्वरूप में ही रहना तो है तो योग सूत्र का आरम्भ कैसे है अथवा योगानुशासन अब क्या है योगानुशासन मतलब योग शास्त्र का अधिकार योग शास्त्र का अधिकार किया जाता है योग शास्त्र का अधिकार किया जाता है मतलब योग शास्त्र का आरंभ किया जाता है योगा से अधिकारम्भ मतलब योग शास्त्र का आरम्भ किया जाता है अनुशासन आरंभ अधिकार यात्र का आरंभ किया जाता है योग क्या है रुक रुक तो क्या बताया चित्त की वृत्तियों के निरोध प्रोग करते हैं चित्त की वृत्तियों का निरोध तो चित्त की वृत्तियों का निरोध यहाँ तो दोनों प्रकार का ले लेना ले ले ले असंप्रज्ञात योग असंप्रज्ञात योग में क्या है सभी प्रकार की चित्ती का निरोध है संप्रज्ञात योग में ध्याय के आकार की वृत्ति रहेगी अन्य अन्य आकार की वृत्तियों तो वैश्वास में चित्ती मतलब दोनों ही योग है संप्रज्ञात योग असंप्रज्ञात योग बहुत लोग जो है ना योग शास्त्र के मर्म को न समझने के कारण क्या समझते है की वो तो निरोध लोग है भावनात्मक है योग अच्छा नहीं है लेकिन ऐसी बात नहीं है ये निरोध क्या शुरू में शुरू में कहा गया है क्या कितनी साधना करेंगे ध्यान के आकार की वृत्ति करेंगे आत्मा की आकार की वृत्ति करेंगे विवेक होगी आत्म साक्षात्कार की स्थिति आई की नहीं आई इसके बाद सभी में निरोगे सीधी बात है आत्म साक्षात्कार के बाद लोग योग में कुछ नहीं है निरोध है उसमें क्या है निरोध सबका आ गया है तो बहुत ऐसा लोग है जैसे की इसमें शांत योग का जो सिद्धांत है ना ये पुरुष के क्या बताते हैं कि पुरुष भोक्ता है करती है, तो बहुत लोग अपनी देते हैं ये पूरी परिचय देना है की अधिग्रहण होने से बिल्कुल अज्ञानता का परिचय देना है वहाँ जो पुरुष को भोक्ता मानना है भोक्ता का तो प्रकाश तत्व है प्रकाशक प्रकाशे तो नहीं सब मानते है न लेकिन दृष्टि है ना सत्यानुवेषण की दृष्टि ना होने से यह सब है और सुरास्तव में दर्शन शास्त्र पढ़ना चाहिए तो खूब चिंतन करके पढ़ना चाहिए और खूब चिंतन करके पढ़ेगा व्यक्ति तब वो सत्य पर पहुंचेगा नहीं सत्य पर निर्णय नहीं सत्य पर लोग नहीं पहुँच पाते हैं पहले भी वे मान्यता बन गई ना सुखियों का तात्पर्य अद्वैत में है सुर्खियों का तात्पर्य में है सुखियों का तात्पर विशेषाद्वेत में है पहले से मान्यता आपने बना दी शुरू से पहले पढ़ने के बिना ही तो पहले ही से जब आपको निश्चित होगा तो पढ़ने की जरूरत क्या है आपको दिमाग थोड़ा खराब करते हो और जब पहले से दिमाग में कुछ नहीं ना जो व्यक्ति ना वही सत्य पर पूछेगा और पहले से दिमाग में बैठा लिया गया तो जो दिमाग में बैठाया है चाहे वो सत्य हो असत्य हो झूठ हो कुछ भी हो उसकी अनुकूल बात अच्छी लगेगी कुछ कुछ बात अच्छी चीज लगेगी तो ये सब क्या है ये दिन वर्ष करके पढ़ने से कोई छड़ा नहीं कुछ भी अपना नहीं मानना चाहिए पढ़त पढ़ तटस्ट दृष्टि से पढ़ो ऋषियों के बच्चियों को तटस्थ दृष्टि से, तो से सब पढ़ो सबका मर्म समझो अलग अलग ठीक से ये अपना पूर्ण कक्ष का ग्रंथ है लोग पहले ही पढ़ेंगे न्याय पढ़ेंगे पूर्ण कक्ष पाएंगे ऐसे जैसे मूर्खा निराज होगी वो अपना क्या कराए क्या लेकर आए तो ऐसे ही सबकी स्थिति यही है सबको तटस्थ दृष्टि से सब शास्त्रों को पढ़ो सबको अपना मानकर पढ़ो तादाश बनाकर सबके साथ पढ़ो स्वामी शिवकरानंद जी कहते रहे मैं पढ़ता था जिस ग्रंथ को पढ़ना उसके साथ से आधात्म कर पढ़ना अपना मानकर पढ़ना था उसकी कृपाओं होगी हिसाब से और बाद में फिर जो है समन्वय की दृष्टि पर जाइए वैचारिक दृष्टि से जाइए कि अलग अलग शब्द इस विषय में इसके विचार ये हैं या फिर उनकी तुलना की तब तो कुछ बोल होगा और ये पढ़ने की जो रीति है जो सम्प्रदाय परम्परा जिसको कहते हैं ये मूर्खा की वो ले जाने वाली और बूझ नहीं है न संप्रदाय परम्परा तो कहते हैं ना ये अपने संप्रदाय का है जिसको तो अच्छा पढ़ना अच्छा दूसरे संप्रदाय का ये नहीं पढ़ना तो ये मूर्खधार अलावा उनको सुखती नहीं मिलता सत्य का अन्वेषण ऐसा नहीं होता नहीं? भी है अपने सामने विद्यमान है सुर्खियां अपने सामने विद्यमान है वो क्या कह रही है सुर्ती स्थिति पर किसी गई या नहीं कहीं मैं वास्तविक लोग पढ़ते चल जा रहे पढ़ है क्या वो वो जो कह रही सुस्ती वही ये वास्तव है कि कुछ है देखना चाहिए कब तो से हुआ ये आठवीं शताब्दी में शंकर हुए दसवीं में रामानुज हुए और आचार्य और बाद में हुए कुछ अब इसके पहले क्या था भाषा भारतीय कुछ ऐसे थे इस तरह के लोगों मुहूर्त थे क्या था? सब शक्ति का अनुसंधान करते थे एक बड़े बड़े साधक योगी होते थे और यह सब ये तो क्या है बुरा नहीं मानना सम्प्रदायिक परम्परा से बनना पार्टी वादे का भूल तो जाता है हम कांग्रेस के हैं भाजपा के हैं कम्युनिस्ट के हैं कुछ नहीं है इसमें सत्य कुछ नहीं इसमें है पार्टी एजेंड से होते सम्प्रदाय का प्रचार करना पार्टी को प्रचार करना एक ईश्वर परम सत्य है उसको उस पर दृष्टि रखनी चाहिए और कुछ तो भी नहीं रखना चाहिए मैंने सत्यु को पाना भगवान को पाना है, पाना है तो परमात्मा तो चले तो है और कुछ नहीं है बहुत माया गजादी लेकिन पहले भी लोग प्रभु थे सत्य को वर्चार करो सत्य को खोजो सत्य को जानो उसमें रखा नहीं है और फिर भी मत क्या है वो विचार की रीति अलग है तथा शासनों को पढ़ो बाद तो भी उनको विचार करके देखो किस दृष्टि से किसने क्या कहा है ये तो सत्या की रीति है लेकिन पढ़ाई करेंगी आजकल अच्छा नहीं है और व्याकरण में भी कितना अच्छा क्रम था आजाध्याय के बाद महावाष्य पढ़ते थे काश्कारी नई तो प्रणाली जो हो गई है जिंदगी हो जाता है नही पूरा नहीं पढ़ पाते पाणनी प्रवेश आए लोग सिर्फ को समझी नहीं पाते पड़ती पड़ती हो गई उत्तर कंगले में क्या बोला है पूरा बोले बालकों को न्याय शास्त्र बालकों को न्याय शास्त्र का सुख से कराने के लिए न्याय शास्त्र है क्या गौतम ने क्या लिखा है साल साल लोगों के सीधी बात है का गीता पढ़ने में साफ समझ नहीं आ रहा है आ था। हमें तो खुद लगता है गीता कह रही है साफ साफ भी है हैं जाते फिर भी पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए लेकिन सतर्क दृष्टि से पढ़ना चाहिए हमारा इतना कहना है मलन खूब करना चाहिए एक घंटे जो पढ़ा जाए उसका तीन घंटे मलन होना चाहिए है? और पढ़ाई के प्रति निष्ठा होनी चाहिए भोज पहले ऐसे ऐसे पढ़ने वालों ने देखा है तीन तीन दिन भोजन न मिलने पर भी पाठ में लोग जाते रहे सब छोड़ करके पढ़ना है, है? यदि पढ़ाई में वादा है तो लोग जगह भी छोड़ देते थे क्योंकि कैलाश मोहम्मद की जुबान है मंगल आश्रम ब्रह्मानंद आश्रम और ब्रह्म पचास कहाँ गा रहे जहाँ पढ़ाई में बाधा वो सोचे काफी पढ़ना है ऐसा हमने बहुत जगह ऐसा देखा लोगों को कि भोजन में बैठे हैं पत्थर फिर गई है भोजन आ रहा है और छूट जाएगा हो सके था से कितना मैंने खूब अच्छी तरह देखा एक ही दिन क्लास उस घंटे में पार्ट और उधर अगध्याम में देखता था शाम को अगध्या भोजन पहले नहीं मिलता एक आधी रोटी मिल गई जी मिलती नहीं तो लोग एक आधी रोटी खा के लोग पानी पी लेते तो एक महात्मा राम के पालू थे उसको भी जाते नहीं थे बर्बाद हो जाएगा लेकिन पहाड़ भी नहीं छोड़ता था वही मैं देखता अब तो ये स्थिति पर पहले तो एक आप जगह भी छोड़ देंगे सब छोड़ देंगे पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए क्या फुटपाथ पर रहना पड़ेगा सुनिवाई में रहते राजस्थान में गीता भवन से यहाँ पढ़ने आते थे बच्चे सुंदर में भी पढ़े स्वामी संसदीय भी पढ़े यहाँ भी पढ़े बहुत बीमार हो गए और पढ़ते थे एक जी बी ने पाठ नहीं छोड़े और गीता भवन से पाठ में आने में दो दो तीन तीन दिन बैठ कर आए युवक हम नहीं उम्र करें वो बोला कि हम गिर जाएंगे और अपने से उठ नहीं पाएंगे तो उसी दिन हमारा पाठ छूटेगा अपने से नहीं उठ पाए तो ऐसे ऐसी निष्ठावान जो लोग पढ़ते थे तो उसको कि आप जीवन में मिलता था अब जो निष्ठा पार्टी जीवन विद्या में नहीं है विद्या में निष्ठा नहीं है पहले लोग विद्या के प्रेमी होते थे विद्या के लिए सब अपमान शान करके कष्ट शान करके पढ़ते थे अब कैसा समय है रोटी के लिए निवास के लिए बारंबार लोग अपमानित होने वो बुरा नहीं लगता है पाठ के लिए उनकी पूरी दृष्टि देती है उन्होंने हमको ऐसा के दिया है उन्होंने ऐसा के दिया था पाठ से हटा दिया उनके लिए तो पूरा भजन आचार्य को बनाते थे और उसका फल प्रत्यक्ष जीवन में खूब अशांति रोटी के लिए निवास के लिए खूब अपमान साम करते हैं लोग तो। विद्या के प्रति कोई प्रेम नहीं है उसका फल सबको बराबर चुप्पे मिलता है कोई विद्वंद भी नहीं कर पाते परम शांति तो बहुत दूर की बात है पढ़ना हो तो सब छोड़ करके पढ़ना चाहिए अगर कैलाश मंडेश्वर जी चले गए थे उधर कैलाश आश्रम छोड़कर देव प्रयाग रहे बस्ती नाथ रहे पढ़ने वाले बेचारे पीछे पीछे ढूंढे रहे अब वहाँ देव पार में रहते थे स्वामी जी तो गुफाओं में विद्यार्थी रहते थे गुफाएं भी ऐसी थी उसके अंदर खड़े नहीं हो सकते हैं झरने का पानी पीते थे झरने में नहाते थे गांव से रोटी मानकर खाते थे गांव के अंदर वाली गरीब है छात्र लोग रह जाते थे और फिर भी लोग खुशी से पढ़ते थे पच्चीस छात्र वहाँ उनके साथ थे आजकल इतना बड़ा बड़ा गिलास मिलता है और जगह क्षेत्र किसी केस में खुल खाने की भर लोग खाते हैं और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो की अभी कल लोगों को सिद्धांत को हमली भी जिसको कहीं और दृष्टि के बदल गई फिर इसी क्या भोजन में सुविधा की सभी क्षेत्र भी सब खुल रखा है एक पंजाब सिंह था नेपाली क्षेत्र साम को था और कोई था नहीं पारे में ये कुछ भी नहीं था वो तो कैलाश तो मिल्ड भी कहते हैं पहले तो कोई सुविधा नहीं दे ले थे लेकिन बड़े अच्छे को तो पढ़ते तो सब कुछ हो गया कोई पढ़ते नहीं संभावना तो नहीं, नहीं तो है तो मम्मी कोई विद्या के फुजे कोई अनुराग नहीं कोई नहीं तो क्या होगा पढ़ाई रोटी नहीं झोंकना चाहिए पढ़ाई हो गया तो कोई बात नहीं लोग यात्रा नहीं जाते थे कितने लोगों का संकल्प था हम आई सुग्रंथ को पूरा किए बिना इतने साल पढ़े बिना हम कहीं भी यात्रा नहीं जाएंगे तीर्थ भी नहीं जाते थे तो वो खुद बैठा है पढ़ाई का नहीं किसी वृंदावन अयोध्या कहाँ का घूमते हम किसी चीज नहीं गए पढ़ते हम हमारे गुरु ने बताया विद्या सबसे बड़ा चीज है हम पढ़ते हैं क्लास में तो भी गई नहीं गए तीस यात्री बहुत कष्ट विद्या का है और तो पढ़ने वालों का जो है ना वो बहुत प्रति अध्ययन करते है तो वो पढ़ता है और इच्छा है नहीं बढ़िया खाना है भोजन भी बढ़िया चाहिए फसले भी बढ़िया चाहिए सब चाहिए क्योंकि वही सब्जी बनने को पता है जुन होगा बहुत इच्छा चाहिए उसके लिए फुटपाथ करके लोग पढ़ते रहे एक जंगली पंडित था वो तो घास खाता था और यहाँ से नौ दस किलोमीटर दूर रहता था आपने नहीं सुना है यहाँ पढ़ता था शिवराज जी जानते होंगे तिब्बती उसको कहा जाता था घास खा था वो पहले दो तीन महीने तो एक बरसात तो उसमें घाटों पर ही और फिर जंगल में जाकर रहने लगा वहाँ से पढ़ने आता दो घाट को कूट करके और निचोड़ करके लेता साथ और कमजोर थोड़ा सा मार दे नहीं पाएगा विद्यार्थी कितनी काकत थी उसकी हम्म पता तो ऐसे लोगों को तो और अभी तो हम देखते हैं कितना पतन हो गया विद्या का विद्या के सभी अमुराधराज भावना सब चीज समाप्त हो गई न कोई पाठ तैयार करता है ना कोई चिंतन करता है ना कुछ कोई रेगुलर पढ़ते सभी है नियमित पढ़ना अभी बहुत बड़ा तप है विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी एक है अध्ययन वो तो भी साधना कई भंडारक चिट्ठी मिल गई परची खा गया कार्ड फूट गया मिलने आ गया कहीं उल्टा गया, गया। गया। तो नहीं है ये तो कोई छात्र के लक्षण ही नहीं आदि में बिल्कुल उल्टा हो गया हमने पी आंखों सब की पीठ देख रहे हैं अभी दस साल से बारह साल से तो मुझे हो रखा है विद्या एक तब है सेंटर तो वो तो है कि रोटी पानी में ही चाहते तो शास्त्र की कृपा करते हैं आराधिंदा की है शास्त्र तो क्या है की भगवान का शुरू भी है आराधना करे है ठीक है पूरा हो गया ना तो दो कैबल के लक्षण बताया है एक सूत्र में है नाम ने हैल दूसरा है थे। में अभी बहुत साल से नहीं देता वो बिचारा पिता की कितनी सेवा करता था भूख पढ़ता था खुद सेवा करता था इतना तो अच्छा तो उसके पिताजी तो रात में बारह बजे एक बजे भी जगा देंगे वो बोले चलो की दिखाई कुछ नहीं करेगी तो उसी समय लेकर उनको कहीं भी जाना पड़ेगा कभी बेचारे में मन नहीं उगड़ेगा फिर फिर किसी को रात को दो बजे भाई तीन घंटे चलो कभी कहीं चलो ऐसा कहते हैं अभी पता नहीं कहते हैं फिर भी बेचारा पड़ता था न न खाने की चिंता ना पहनने की चिंता कुछ नहीं थी तो पढ़ाई होता तो है, है? थी थी। हाँ तो आप तो उसके देखा है उसके सब को कभी हमने शायद बात नहीं की है उसे हम उसको अच्छी तरह जानते हैं अच्छी तरह देखते हैं बहुत अच्छा आदमी है है है है है के के के जरूर ले ले जाता ले जाता से अपने जाने करते रहे उसकी में संपूर्ण प्रशासन लोग शांत रोचिन इसका नाम शांत रोचिन किया अच्छा के प्रवचन के अंतर्गत तो योग शास्त्र पहले शांत शब्द जो है ना ये सांत योग दोनों का वचक है यदि पातंजि शांत प्रवचने योग शास्त्र श्रीमद्यास भाषे कई बजपादक चतुर्थ चतुर्थ कई वजपाद समाप्त हुआ सट सभी दर्शनों के सूत्रों में योग सूत्र पुराना है और सभी के भाषणों में व्यासभाष्ट्रा है सूत्र भाष सूत्र सभी अच्छे हैं और आर्थ भाष केवल तीन के उपलब्ध होते हैं न्याय, न्याय सूत्र का भाष्य भी आ रहा है सूत्र का और है। तो सब बाज में लिखी गई है वहाँ बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए दूसरे वगैरह के भाषा बाद में लिखे गए हैं सब ये है। ये सब ठीक है न्याय का ये पढ़ना चाहिए सूत्र क्या कह रहा है और उसके अंदर चल रहा है चाहिए ध्यान ये पड़ता है ओम पूर्ण पूर्ण ओम शांति शांति शांति सर हो होगी आपको